जॉन लॉगी बेयर्ड टेलीविजन के आविष्कारक सौ साल पहले 1888 में जॉन लॉगी बेयर्ड का जन्म हुआ था उनके माता पिता रेवरेंड जॉन और उनकी पत्नी जेसी की पहले से ही दो बेटियां और एक बेटा था वे सभी स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट पर रहते थे लड़का हुआ है लेकिन वो जीवित नहीं रहेगा हालांकि उसकी सेहत कभी भी बहुत अच्छी नहीं थी युवा जॉन का एक जीवंत दिमाग था उसकी जल्द ही विज्ञान में दिलचस्पी बढ़ी विशेष रूप से विद्युत के साथ प्रयोग करने में उसे बड़ा मजा आता था माँ जरा संभल तुम मेरा तार तोड़ दोगी उन दिनों बहुत कम लोगों के घरों में बिजली की लाइट या टेलीफोन होती थी होता था जॉन नए आविष्कारों के बारे में पढ़ता था और जल्दी खुद के विचारों को आजमा रहा था जॉन तुम क्या कर रहे हो जब वो छोटा था तब जॉन ने अपने बेडरूम में अपना एक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया उसने अपने चार दोस्तों के घरों तक टेलीफोन की लाइन भी खींची टेलीफोन ने वास्तव में अच्छा काम किया लेकिन एक रात एक तूफान ने एक लाइन तोड़ दी उससे घोड़ा गाड़ी का ड्राइवर अपनी सीट से नीचे गिरा उसने टेलीफोन कंपनी से जाकर शिकायत की उन्होंने जल्दी जॉन को खोज निकाला और उसके टेलीफोन को बंद कर दिया इसके बाद जॉन ने बिजली की रोशनी के लिए अपने घर में एक जनरेटर फिट किया जनरेटर पुराने पुर्जे और टुकड़ों से बना था जिसमें काँच के जैम जार शामिल थे यह पानी के पहिए दौरा चलती है और उसे एक आदमी चलाता है सुरक्षा उसे फोटोग्राफी का भी बहुत शौक था उसका एक प्रयोग फोटो को बड़ा करना था उस समय सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ही होते थे उन्होंने फोटो खींचने में देरी करने का एक भी तरीका उन्होंने फोटो में देरी फोटो खींचने में देरी करने का एक तरीका खोज निकाला देखो मैंने इस एक्सपोजर में देरी की देरी की जिससे मैं सोते हुए अपनी तस्वीर ले सकूं, लेकिन जॉन आपने भला ऐसा क्यों किया जॉन अपने प्रयोगों में इतना मस्त रहता था कि उसने कभी अपने पहनावे पर भी ध्यान नहीं दिया स्कूल छोड़ने के बाद वो रॉयल ग्लास्को कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ने गया इस बीच उसने घर के किचन में अपने प्रयोग जारी रखे इस समय के आसपास जॉन ने पहली बार टेलीविजन के बारे में सोचना शुरू किया उसने सोचा कि यदि रेडियो तरंगों द्वारा भेजी जा सकती हैं, तो चित्रों को भी भेजना होगा। के लिए सिर्फ एक सपना था। वो क्या है टेलीविजन का अर्थ होता है दूर का देखना उसके द्वारा में अपनी एक चलती फिरती तस्वीर किसी दूर बैठे व्यक्ति को भेज सकूंगा उन्नीस में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के कारण जॉन को कॉलेज छोड़ना पड़ा उसने अपने देश के लिए लड़ने के लिए स्वच्छा से भाग से भाग लिया लेकिन ख़राब सेहत के कारण उसे नहीं चुना गया मुझे खेद है कि आप सेना के लिए फिट नहीं हैं इसके बजाय जॉन एक कंपनी में इंजीनियर बन गया जो ग्लासगो में जहाज निर्माण यार्ड और कारखानों को बिजली सप्लाई करती थी युद्ध के प्रयास के लिए वो एक महत्वपूर्ण कार्य था लेकिन उसे ब्रेकडाउन समस्याओं को ठीक करने के लिए दिन रात किसी भी समय बाहर जाना पड़ता था उसे जॉन की तबीयत बिगड़ने लगी जीवन यापन करने का कोई बेहतर तरीका जरूर होना चाहिए तुम उन्हें मोजों के नीचे पहनो वो सर्दियों में पैरों को गर्म रखेगा और गर्मियों में ठंडा हम एक दर्जन खरीदेंगे युद्ध के बाद हालांकि लेकिन जॉन बहुत अधिक मेहनत करने के कारण फिर से बीमार पड़ गया उसके डॉक्टर ने सख्ती से तुम्हें आराम और गर्म जलवायु चाहिए तुम विदेश क्यों नहीं जाते जॉन ने वेस्टइंडीज में त्रिनी जाने का फैसला किया वो जल्द बेहतर महसूस करने लगा लेकिन वो कुछ करने से जल्द ही ऊब गया था इसलिए उसने दूसरा व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया त्रिनिदाद में तमाम फल और चीनी थी उसने एक जैम फैक्ट्री खोलने की सोची दुर्भाग्य से जैम ने बहुत सारे कीड़े आकर्षित किए की और जॉन को मलेरिया हो गया शायद वो गर्म जलवायु इतनी स्वस्थ नहीं थी अरे मच्छरों की भन बन वापस लंदन में जॉन कुछ समय के लिए अपनी बहन के साथ रहा उसने फिर से एक वैज्ञानिक जैसे काम करने की सोची उसने बहन से सलाह मांगी कि उसे क्या करना चाहिए एनी क्या मैं एक रेजर ब्लेड का आविष्कार करूं या मैं फिर से टेलीविजन के बारे में सोचूं? रेजर ब्लेड मुझे अच्छा विचार लगता है लेकिन कुछ और धंधों के बाद जॉन बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गया तबियत बेहतर होने के लिए उसे हिस्टिंग्स इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर भेजा गया हालाकि वो सिर्फ चौतीस वर्ष का था लेकिन जॉन को लगा जैसे उसका जीवन समाप्त होने वाला था बहुत धीरे धीरे करके उसने बहुत धीरे धीरे करके उसने उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ कुछ महीनों के बाद जॉन को लगा उसे फिर कुछ करना चाहिए चूंकि वो नौकरी नहीं कर सकता था उसने एक बार फिर से विज्ञान के बारे में सोचा। मुझे पढ़ाई छोड़े हुए कई साल हो गए अब मुझे बहुत सारे नए विचारों पर काम करना है मैं इसमें महारत हासिल करूंगा जॉन टेलीविजन के अपने बचपन के सपने को साकार करने के लिए दृढ़ था एक छोटी सी अटारी में जहां मदद करने वाला कोई नहीं था और उचित तो उपकरण भी नहीं थे जॉन काम पर लग गया जॉन जानता थे कि था जानकारी को रेडियो के तिरंगों के रूप में भेजना था और उन टुकड़ों को दूसरे छोर पर एक साथ इकट्ठा करना था पॉल निपको नामक एक जर्मन व्यक्ति ने एक घूमने वाले डिस्क का आविष्कार किया था जो पहले भाग में मदद कर सकता था वो प्रकाश और अंधेरे के पैटर्न को इस विद्युत में लेस, में बदल सकता था। में बदल सकता था के में जा सकता था। था। इ रेडियो सिग्नलो डिस्क उन्हें फिर एक चित्र में बदल सकती थी इम्पल्सिस 1924 में जॉन पास के पास कमरे में लगी स्क्रीन पर एक क्रॉस की तस्वीर भेजने में कामयाब रहा अंत में सफलता मिली जॉन की पहली तस्वीरें छोटी और धुंधली थी लेकिन वो जानता था कि वो उन्हें बेहतर बना सकता था वापस लंदन में उसका भाग्य चमका एक धनी व्यवसायी गॉर्डन सेल्फ्रिज ने जॉन को अपना आविष्कार जनता को दिखाने के लिए पैसे दिए यह सदी के महानतम आविष्कारों में से एक है मैं जानता हूँ क्या मैं नहाते समय पर्दे के पार देख सकता हूँ प्रदर्शनों ने बहुत उत्साह पैदा किया लेकिन अधिकांश लोगों को यह समझ में नहीं आया कि उपकरण कैसे काम करता था उन्हें लगा कि उसकी मशीनरी किसी तरह दीवारों के आर पार देख सकती होगी जॉन ने अपने आविष्कार पर कड़ी मेहनत की लेकिन जल्दी ही उसके पास पैसे खत्म हो गए भारी सफलता के बाद भी उसे ऐसा लगा कि उसे प्रयोग बंद कर देना चाहिए पर सही समय पर उसके स्कॉटिश रिश्तेदारों ने उसे कुछ पैसे भेजे आगे बढ़ते हुए जॉन ने एक सफलता हासिल की उसने एक वेंट्री लोकिस डमी की एक तस्वीर दूसरे कमरे में भेजी इस बार चित्र ज्यादा साफ था उसकी नाक आंख और भवें स्पष्ट थी रोमांचित तो होकर आविष्कारक किसी व्यक्ति को टेलीविजन पर आने के लिए खोजने के लिए दौड़ा तुम्हारा नाम क्या है मेरे लड़के तुम इतिहास रचने जा रहे हो सर मैं विलियम टाइटन आपका मतलब कुछ मिनट बाद एक लड़के ने खुद को कुछ बड़े बिजली के लैम्प के सामने बैठे हुए पाया वहां बहुत गर्मी थी लेकिन जॉन ने युवा विलियम को सांस बैठने के लिए पैसे दिए थे यहां पर मैं यहां पर रहना मैं अगले कमरे में रहूंगा अगले दरवाजे से जॉन ने विलियम को अपना सिर हिलाने और अपना मुंह खोलने और बंद करने के लिए का वो लड़के को अपने सामने स्क्रीन पर ऐसा करते हुए देख सकता था उसकी खुशी का ठिकाना जनवरी उन्नीस सौ छब्बीस को, को जॉन ने पचास से अधिक वैज्ञानिकों के सामने अपने टेलीविजन का प्रदर्शन किया वे छोटी छोटी टुकड़ियों में उसके कमरों में घुसे क्या बात है कितना इंतजार करना पड़ेगा मेरा पैर लंबी कतार जॉन की सफलता की खबर दूर दूर तक फैली बहुत से लोग अब उसे पैसे उधार देने को तैयार थे पहली बार जॉन अपने काम में मदद करने के लिए लोगों को नियुक्त कर सका चलो हम सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए काम करें वो बेयर्ड है उसे कहीं भी पहचान सकते हो वो कभी भी बाल नहीं कटवाता है वो चार मील दूर है उन्नीस में उसने लंदन से ग्लासगो तक टेलीविजन प्रसारित करने के लिए दो टेलीफोन लाइनों का उपयोग किया एक ने चित्र भेजे और दूसरे ने ध्वनि एक साल से भी कम समय में टेलीविजन तस्वीरें लंदन से न्यूयॉर्क भेजी गई इसके तुरंत बाद अटलांटिक महासागर में एक नाव पर सवार यात्रियों ने टेलीविजन स्क्रीन ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन बीबीसी जिसे उन्नीस सौ बाईस में रेडियो प्रसारण के लिए स्थापित किया गया था ने अपने पहले टेलीविजन कार्यक्रमों को प्रसारित करना शुरू किया आप क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री चमत्कार है जॉन इसे टेलीविजन कहा जॉन ने इसे टेलीविजन कहा यहां तक कि उसने प्रधानमंत्री के लिए भी टेलीविजन स्थापित किया सप्ताह में तीन कार्यक्रम होते थे जिनमें से टेलीविजन को बड़ी शोहरत मिली पहले बाहरी प्रसारणों ने प्रसिद्ध खेल आयोजनों को दिखाया सिनेमाघरों में टेलीविजन को बड़े पर्दे पर दिखाया जाता था टेलीविजन के साथ भी मेरा घोड़ा नहीं जीता तो आपने आखिर में एक टेलीविजन खरीदा है हालांकि टेलीविजन महंगे थे लेकिन बहुत लोग उन्हें खरीद रहे थे केवल बीबीसी ही प्रसारण कर रहा था इसलिए कॉन्सर्ट चलन देखें इस पर कोई विवाद नहीं था और सभी कार्यक्रम ब्लैक एंड व्हाइट होते थे अंत में जॉन सफलता का आनंद ले रहे थे उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ पैसों की चिंता खत्म हुई और अब जहाँ भी गए उनकी प्रशंसा हुई आप बहुत होशियार हैं मिस्टर बेड उन्नीस में उन्होंने अमेरिका की यात्रा की जहाँ उनका एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में स्वागत किया गया जब वे वहाँ थे तब पियानोवादक मार्गरेट अल्बू से उनकी मुलाकात और शादी हुई लेकिन सफलता ने जॉन को काम करने से नहीं रोका उन्होंने लगातार अपने सिस्टम में सुधार किया और साथ ही अन्य आविष्कारों के लिए नए विचारों को विकसित किया वास्तव में जॉन की प्रणाली बहुत लंबे समय तक उपयोग में नहीं लाई गई उन्नीस में बीबीसी ने एक प्रतिद्वंदी प्रणाली को चुना जो चित्रों को स्कैन करने की एक अलग पद्धति का उपयोग करती थी जॉन के लिए यह बड़ा झटका था लेकिन उसने उन्हें अन्य विचारों पर काम करने से नहीं रोका जॉन ने बहुत सी चीजों का आविष्कार करने में मदद की उदाहरण के लिए उनके नॉक्टोविज़न ने अंधेरे में देखने के लिए इंफ्रारेड किरणों का इस्तेमाल किया आज पुलिस अग्निशामक और सैनिक सभी अपने काम में इंफ्रारेड कैमरों का इस्तेमाल करते हैं मुझे खोजें जॉन के विचारों का उपयोग रडार के विकास में भी किया गया रडार का उपयोग जहाजों और विमानों को अपना रास्ता खोजने में मदद करने के लिए किया जाता है आज के फैक्स मशीन और वीडियो रिकॉर्डर भी उनके काम के बिना नहीं संभव हो सकते थे एक कंप्यूटर माउस टर्निंग व्हील्स में झीरे में से प्रकाश चमकाकर अपने कंप्यूटर को सिग्नल भेजता है यह एक विचार है जिसे जॉन ने सत्तर साल पहले विकसित करने में मदद की थी उन्नीस में जॉन लोगी बी की मृत्यु हो गई वो केवल सत्तावन वर्ष के थे लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया था 1931 में उन्होंने रेडियो पर आशा प्रकट की थी कि होम टेलीविजन जल्दी होम रेडियो की तरह सामान्य और लोकप्रिय हो जाएगा मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि जल्द होम टेलीविजन होम रेडियो की तरह ही लोकप्रिय होगा वो मजाक कर रहा होगा वो सही था हमारे पास अब उसके लिए एक अलग नाम है आज टेलीफिज टेलीविजन हमारे जीवन का इतना अहम हिस्सा है कि उसके बिना जीवन की कल्पना भी करना कठिन है जब मैं युवा लड़का था तो कुछ भी नहीं था और टेलीविजन लगातार विकसित हो रहा है जैसा कि जॉन लॉजिक बियर्ड ने चाह होगा आगे के तथ्य ब्लैक व्हाइट तस्वीरें यह सुनिश्चित करने के लिए कि अंतिम चित्र स्पष्ट हो गायकों नर्तकियों और शुरू के ब्लैक व्हाइट टेलीविजन पर प्रस्तुतकर्ताओं को विशेष मेकअप पहनना पड़ता था इसका मतलब था सफेद चेहरे नीली लिपस्टिक और नीली आँखों की छाया स्टूडियो वो भूत है वो भयानक है आपको धोखा देना टेलीविजन स्क्रीन सिनेमा की तरह वास्तव में हमें चलती फिरती तस्वीरें नहीं दिखाती हैं हम जो देखते हैं वो तस्वीरें ही होती हैं प्रत्येक चित्र पिछले से थोड़ा अलग होता है वे हमारी आंखों के सामने एक सेकंड में कई बार चमकती हैं इस गति से हमारे दिमाग के पास प्रत्येक चित्र को समझने का समय नहीं होता इसलिए वे चित्र एक साथ विलीन हो जाते हैं और चलते फिरते प्रतीत होते हैं जॉन लॉगी बेर्ड के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ 1888 जॉन का जन्म स्कॉटलैंड के हेलेंस बग में हुआ। 1914 प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत से जॉन जॉन की शिक्षा बंद हुई। 1922 बीमारी से उबरने के लिए इंग्लैंड के दक्षिण तट पर हेस्टिंगस गए वहां उन्होंने टेलीविजन के साथ प्रयोग करना शुरू किया 1926 जॉन पहली बार सफल बने वास्तविक टेलीविजन का सार्वजनिक प्रदर्शन उन्नीस ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन बीबीसी ने जॉन जॉन के सिस्टम का उपयोग करके टेलीविजन कार्यक्रमों को प्रसा, प्रसारित करना शुरू किया उन्नीस जॉन ने अमेरिका की यात्रा की जहां उन्होंने शादी की उन्नीस जॉन लोगी बेरड का सत्तावन वर्ष की आयु में निधन हुआ